विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों से आपकी बात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम के हमारे ख़ास मेहमान वजीश सरस्वती जी हैं, जो बहुत ही अच्छे फिल्म निर्माता हिंदी पत्रकार और एक बहुत बड़े कवि भी है तो वो आधुनिक भारत के संप्रदाय में से एक सबसे पॉपुलर नाम है वागेश सरस्वत जी तो आप सभी की तरफ से वागेश सरस्वती जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में नमस्कार, बाकी का प्रणाम स्वीकार करें रेडियो मधुबन के श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार सर बहुत ही अच्छा लग रहा है काफी समय हो गया आपके बारे में सुनते रहे और तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का थोड़ा सा रूबरू हुआ बातचीत हो गई और आपको देखा और मुझे लगा कि चलो एक अच्छा मुलाकात भी आपसे हो सकती है क्यों न ये बातें कार्यक्रम था उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई आपके श्रोताओं को बधाई आपके सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बधाई जी जी और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ के जरिए आपसे रूबरू हो रहे हमारे सभी श्रोता जो राजस्थान गुजरात के खास लिस्नर्स है वो आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बातें बताइए बेहतर होगा कि आप सीधे सवाल पूछें तो मैं जवाब देना आसान होता है क्योंकि अगर बाकी सारा श्रोत अपने बारे में बोलना शुरू करेगा तो रेडियो के लिए समय थोड़ा सा कम हो जाता है मैं जानता हूं राजस्थान के और हमारे जितने भी श्रोता इसको सुन रहे हैं आ, वो कट टू कट बात करना कट टू कट बात सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि गुजरात की धरती और राजस्थान की धरती सीधे सीधे बात करना पसंद करती है तो ये मुद्दे पर आते हैं और बहुत ही अच्छा लगा आपका जो अंदाज़ है बोलने का मुझे खुश कर रहा है और आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी आपको सुनकर बहुत ही मंत्रमुग्ध होंगे और जैसे कि आपके इस विशेष शैली के अंदर देखा जाए तो आपकी खूबी एक फिल्म निर्माता के रूप में भी है हिंदी पत्रकार के रूप में भी आप प्रसिद्ध है और एक कवि भी हैं अच्छे तो ये तीनों चीज़ें कैसे कर लेते आप असल में कुछ चीजें करनी नहीं पड़ती अपने आप हो जाती हैं परम पिता परमात्मा की कृपा अगर हो हाँ हा। तो चीजें सीधे से अपने आप हो जाती है। लोग मुझे से करने में लग जाता हूँ कविता लिखने का एक अलग समय होता है फिल्म बनाने का एक अलग समय होता है और जब जिस तरह की जरूरत है उस तरह के काम में हम संल्न हो जाते हैं और पूरी तन्मयता के साथ वो काम करते हैं और शायद यही वजह है कि मेरी कविता की किताब हो व्यंग्य की किताब हो या मेरा राजनीति में भाषण हो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं और वो करना पसंद करते हैं मुझे अच्छा लगता है कि जनता का इतना आशीर्वाद मुझे मिलता है मेरे पाठकों का आशीर्वाद मुझे मिलता है और मेरे फिल्म के दर्शक मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं जो विषय बनाता हूँ वो सामाजिक विषय उठा करके फिल्म में बनाता हूँ व्यंग्यात्मक फिल्में बनाता हूं ज्यादातर फिल्में मेरी छोटी फिल्में होती हैं ताकि कम समय में लोग देख सके और मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे वक्त तो बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए अब लोग अपने हाथ में मोबाइल लेकर के घूमते हैं और मोबाइल पर ही उनके पास टीवी है हर कोई चाहता है कि थिएटर में जो समय जाता है वो बच जाए अपने हाथ में मोबाइल पर ही वो फिल्म देखे तो बदलते युग के साथ हम मोबाइल पे देखे जाने योग्य फिल्में बनाने में लगे हुए हैं और साहित्य की कृतियों के लेकर भी काम करें मेरी अब तक सात किताबें आ चुकी हैं उसमें दो कविता की किताबें हैं एक लव्य का अंगूठा बहुत चर्चित रही मेरी किताब और उसके बाद अभी इसी वर्ष में नई किताब आई है कविता की छप्पर में उड़से मोरपंग ये किताब भी बहुत पसंद की जा रही है उसके अलावा जितनी भी मेरी किताबें वो सब पर हैं मैं आलेख लिखता हूँ व्यंग्यात्मक लिखता हूँ लोगों को कचोटता हूँ लोगों को छेड़ता हूँ और जो समाज में गद्दगी होती है कुछ गलतियां लोग करते हैं उन उनपे टिप्पणी करने का काम उनको कुरेदने का काम और उसकी शल्य चिकित्सा करने का काम मेरा रहता है और अपने साहित्य के माध्यम से मैं जनता को जागरूक करने की कोशिश करता रहता हूं खुद पहले जागरूक होना जरूरी होता है लेखक का अक्सर ये होता है कि कहना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है तो मैं इस बात में भरोसा रखता हूं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें और जनता को वैसा ही दिखाएं जी सर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और मुझे लगता है कि जैसे आपका जन्म सात नवंबर उन्नीस को हुआ लगभग अभी पचास के दशक आप पहुंच रहे हैं फिफ्टी ईयर में पहुंचने वाले ही हैं और अलीगढ़ में आपका जन्म हुआ है तो मैं चाहूँगा कि अलीगढ़ का जो रूपरेखा है उत्तर प्रदेश का जहाँ आपका जन्म हुआ उस समय कैसा था और आज कैसा है थोड़ा सा आपके व्यंगात्मक शब्दों के माध्यम से सुनना चाहेंगे मैंने जब मैंने मेरा जन्म हुआ अलीगढ़ जिले के अंदर मेरा गांव पड़ता है स्वदेशपुर जहां मेरा जन्म हुआ और मेरे जन्म के दौरान अलीगढ़ शहर मुरादाबाद शहर और हैदराबाद शहर ये दंगे के लिए बहुत मशहूर थे अक्सर हिंदू और मुस्लिम दंगे होते थे लेकिन बहुत करीब होने के बावजूद मेरे गाँव में कभी भी हिंदू और मुसलमान के दंगे का कोई असर नहीं पड़ा वहाँ पर बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण था और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात अगर कही जाए तो मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ और मेरे गांव में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भी हैं और अन्य जातियों के लोग भी हैं मुझे बड़ी खुशी होती है आज भी जब मैं उस गांव में जाता हूं वहां से गुजरता हूं तो मेरे मुस्लिम बंधु भी राम राम भाई साहब कह करके संबोधन करते हैं हाँ। और हमारे हिंदुओं की तरफ से भी उनके धर्म को सम्मान देते हुए हमेशा बातचीत की जाती है मदरसे हो या पाठशालाएं हों अगर नैतिकता की शिक्षा पढ़ाई जाए तो बहुत अच्छा है मेरे गांव ने तो नैतिक नैतिकता की शिक्षा दी है और सबको साथ लेकर के चलने की शिक्षा दी है और शायद यही वजह है कि आज मुझे हर जाति के लोग हर धर्म के लोग हर भाषा के लोग हर प्रांत के लोग बहुत प्यार करते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एक सराउंडिंग वाली जो रूपरेखा है जैसे आजकल जो मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं सड़क वगैरह बनते जा रहे हैं पचास साल पहले की अगर बात करें और आज की बात करें तो जो फिजिकली जो अपीरियंस है उसमें क्या बदलाव आया बहुत ज्यादा बदलाव आया है मुझे बहुत अच्छे से याद पड़ता है कि शहर से मेरा गांव चार किलोमीटर दूर था और वहाँ सिर्फ पगडंडी के माध्यम से हमको जाना होता था पगडंडी जाती थी उस पर चल के जाते थे या कभी कभी साइकिल के माध्यम से हम लोग जाते थे अब तो पक्की सड़क बन चुकी है पूरे गांव में बिजली आ चुकी है हम तो डिबरी मेल लालटेन में पढ़ करके बड़े हुए आ, तब तो गाँव में कहीं लाइट नहीं थी अब सारे गाँव लाइट से जगमगाते हैं और लाइट जाती भी बहुत कम है बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ और ये लगातार विकास का द्योतक है विकास को हमें महसूस करना होता है हम शब्दों में बांधने की कोशिश करेंगे तो विकास दिखता नहीं है लेकिन विकास होता तो है और विकास हो रहा है हम उसे माने या ना माने स्कूलों के बारे में एजुकेशन के बारे में स्कूलों की स्थिति तो अब शायद ठीक होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो तो नकल के सहारे शिक्षा का प्रदेश बना था मैंने तो कई बार एक बार उत्तर प्रदेश के गवर्नर के साथ मेरा एक कार्यक्रम था राम जी के साथ में वो चीफ गेस्ट थे मेरी किताब का विमोचन था व्यंग की किताब थी चमचई की जय हो और मेरे उस कार्यक्रम में कई वाइस चांसलर दर्शक दीर्घा में आकर के बैठे थे वहां मैंने तो बात कही थी मैं आज आपको वही बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था और आज भी लगता है कि जो हमारे शिक्षक हैं जो हमारे वाइस चांसलर हैं जो हमारे प्रोफेसर हैं विद्यार्थियों की परीक्षा तो हमेशा होती है हर साल इन पढ़ाने वाले लोगों की भी परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि मेरे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि जो एक बार चार किताबें पढ़ लेता है उसके बाद आगे पढ़ने की कोई गुंजाइश उनमें रहती नहीं है उन्हीं किताबों को पढ़ के उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा शिक्षा तंत्र घूमता रहता है जबकि डेवलपमेंट सतत प्रक्रिया है वो लगातार चलने वाली चीज है हमारे शिक्षकों को भी लगातार पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि शिक्षक आजीवन विद्यार्थी होता है अगर वो विद्यार्थी नहीं रहेगा खुद नई नई चीजें नहीं सीखेगा तो अपने शिष्यों को वो कुछ सिखा नहीं सकेगा आ, मैं तो ये मानता हूं कि शिक्षा पद्धति को बदलने की जरूरत है और शिक्षक जितना मजबूत होगा हमारे देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी जी आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ बहुत अच्छी बात आपने बताया है आशा करता हूँ इस पर काम शुरू हो गया होगा नहीं हुआ तो आज से शुरू हो जाए ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ जैसे कि हम लोग लिखते हैं आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और कुछ फिल्में भी निर्माण की हैं तो फिल्मों में संगीत भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आपका जो पसंदीदा गाना है आपके जो दिल को छूते हैं वैसे बहुत सारे गाने होंगे लेकिन कोई ओल्ड मेलोडीज आपको जो छू जाता है उसके बारे में बताइए और एक लाइन गुनगुनाइए अः uh, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कभी कभी फिल्म का गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है पुराने दौर के तो सभी गाने केएल सहकल से लेकर के जो शुरुआत होती है के एल सहगल साहब के फिर गुरुदत्त साहब की फिल्मों के गीत प्यासा फिल्म के तो सभी गीत राज कपूर साहब की फिल्मों के ढेर सारे गीत मुझे बहुत पसंद है तो ये तो जीवन में बसे हुए हैं जब भी हम उठते हैं बैठते हैं जब भी मौका मिलता है अकेलापन होता है तो हमारी फिल्मों के जो गीत है वो हमें संवेदनाएं जगाते हैं वो हमें उत्साह जगाते हैं वो हमें चेतना जगाते हैं और स्पंदन भरते हुए हमें जीवन जीने का नया रास्ता दिखाते हैं हमें अवसाद से दूर करने का काम हमारे ये फिल्मी करते हैं जगजीत सिंह है। के गाए तो हुए गाने बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे गर्व होता है कि जगजीत सिंह ने मेरा लिखा हुआ भी एक गीत गाया था और वो पंक्तियां थी जो जगजीत सिंह ने गाया था जहां विचारों पर ना भय का पहरा हो सर ऊंचा हो आसमान का सहरा हो बहुत ही सुंदर पंक्तियां थी और जगजीत साहब जी का जो सुर मिला तो उसके बाद तो मजा आ गया मेरे लिए आजीवन उपलब्धि के तौर पे वो रहा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें और आपका जो बोलने का शैली है वो बहुत पसंद आ रहा है उन्हें तो मैं चाहूँगा कि अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और ब्रेक में हम लोग कभी कभी वाला जो गीत आपका पसंदीदा है उसी गाने का लुफ्त उठाते है। आप हैं आप सुनाए हैं रेडमोथ वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कै जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब उसे पहले सितारों में बस रही थी कहीं तू अब उसे पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कि ये बतन ये हो और ये रही मेरी अमानत हैं ये हो और ये रही मेरी अमानत हैं ती है शहलाइयासी राहों में कैसे बजती हैं है सी राहों में रात है भू उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहू में सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाह में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है क्या जैसे तू मुझे चाहे तुम्र भू ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूं कि तू मगर ही मैं जानता कि तू है कभी कभी नमस्कार मैं हूँ अनुराग बासु आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो और मुस्कुराते रहो मधुबन सुनने वाले को अनुराग का नमस्कार बस आप कोशिश करें दिन भर में किसी एक आदमी के चेहरे पर मुस्कान गया नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में वागेश सरस्वत जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं एक लेखक है एक कवि है एक डायरेक्टर है एक, एक फिल्म निर्माता है मल्टी टैलेंट वाले व्यक्ति से हम लोग बात कर रहे हैं और मुझे खुशी हो रहा है कि उनको सुनने का और उनसे कुछ बातें करने का मौका मुझे मिल रहा है इस माध्यम से तो मैं चाहूँगा कि सर जीवन में सभी के संघर्ष आता है अच्छा हो बुरा हो या अमीर हो गरीब हो सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड आता है जहाँ पर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है मेहनत करना पड़ता है तो मैं चाहूंगा कि आपको कब और किस लिए कितना समय तक वो स्ट्रगल पीरियड रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सही बताऊँ तो आज तो काम पे मैं पहुंचाऊँ तो यहाँ आके मुझे फिलोसॉफिकल हो जाना पड़ता है क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका संघर्ष आप किसी भी स्तर पे हो कभी खत्म नहीं होता पहले संघर्ष होता है कुछ पाने का फिर संघर्ष शुरू होता है उसे बरकरार रखने का पहले जब मैं मुंबई शहर में आया तो मेरे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ बहुत ही कम पैसे लेके सिर्फ पांच रुपए लेकर के मैंने इस मुंबई शहर में पद रखे थे और यहाँ मुझे कोई पहचानता नहीं था धीरे धीरे यहाँ लोगों से मित्रता हुई और मित्रता होते होते ऐसा हुआ की मुझे पता ही नहीं चला कि कब इस शहर ने मुझे स्वीकार कर लिया ये तो समंदर का शहर है और यहाँ बहुत सारी नदियां आती हैं उसमें मिल जाती हैं लेकिन नदियां जब अपना अस्तित्व छोड़ के समंदर को स्वीकार कर लें तो ये समंदर भी उनको स्वीकार कर लेता है शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मैं दिल्ली में जब तक काम करता था मुझे लगता था कि मैं बहुत लोकप्रिय हूँ और जब मुंबई शहर में आया तो मुझे लगा कि यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं मुझे हर जगह अपना परिचय देना पड़ता था और कविताएं लिखने की वजह से पत्रकारिता करने की वजह से राजनेताओं के बीच में उठने बैठने की वजह से मेरे परिचय प्रदीर्घ और प्रगाढ़ होता चला गया और उसी का फल मिला कि मैं पत्रकारिता करते करते राजनीति में भी आया मेरे दर्शकों को मैं बताना दे, बता देना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र की राजनीति में भी सक्रिय हूं और मेरी एक किताब आई थी कविता की एक लव्य का अंगूठा उसकी जो शीर्षक कविता थी एक लव्य का अंगूठा उस कविता की वजह से राज ठाकरे जी जो शिवसेना में थे उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो शिवसेना में नहीं रहेंगे अपनी अलग पार्टी बनाएंगे उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई और जब मैं पत्रकारिता में सक्रिय था और मेरी कविता के वजह से ये चमत्कार हुआ शब्दों ने चमत्कार किया तो राज ठाकरे जी ने मुझे एक दिन पूछा कि वागीश तुम कब तक पत्रकारिता करोगे महाराष्ट्र को तुम्हारी जरूरत है तुम राजनीति में आना चाहो तो राजनीति में तुम्हारा स्वागत है मैंने कुछ महीने सोचा और मुझे लगा कि सचमुच अगर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई जाए तो कुछ चमत्कार किया जा सकता है उसके बाद मैं राज ठाकरे जी के साथ चला गया और आज 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं मैं राज ठाकरे जी के साथ आ, सक्रिय हूँ उनकी पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि राज ठाकरे जी मराठी के पक्ष में बात करते हैं उत्तर भारतीयों के विरोध में हैं। तो मैं राजस्थान गुजरात और सभी जो जो भी प्रांतों के लोग हमारे मधुबन रेडियो को सुन रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था अगर राज ठाकरे जी उत्तर भारतीयों के विरोधी होते तो मुझे इस पद पर नहीं रखते क्योंकि विकास की राजनीति और चुनाव की राजनीति ये दो अलग चीजें होती हैं राज ठाकरे जी के बारे में गलतफहमियां बहुत फैली है वो बहुत ही साधारण इंसान है और साधारण इंसान में असाधारण व्यक्तित्व उनके अंदर छुपा हुआ है वो दोस्तों के दोस्त हैं जिसके लिए उंगली पकड़ लेते हैं उसको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते लोग भले ही उनके साथ में गद्दारी करके निकल जाएं लेकिन उन्होंने जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ लगातार देख रहा हूँ कभी किसी का साथ उन्होंने छोड़ा नहीं है और महाराष्ट्र को उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है आगे भी उम्मीद है राजनीति में सत्ता मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जनता के काम होते रहना चाहिए ये हमारी पार्टी का ध्यय वाक्य और उसमें राज ठाकरे जी सफल होते जब भी जरूरत होती है जनता के काम में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आता है तो अपना सब कुछ छोड़कर राज ठाकरे जी वो व्यक्तित्व होते जो आगे आते उनके साथ में काम करती गर्व में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है तो आई आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि जीवन में बहुत सारे खुशनुमा पल होते हैं वैसे सारे ही पल हमारे लिए खुशियों का ही होता है लेकिन हम अनुभव कुछ पलों का करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ के कुछ शेयरिंग कीजिए सबसे बढ़िया जो लेटेस्ट मेरा ब्यूटीफुल मोमेंट है वो तो तरंग ग्रांड फनाले का आपके साथ जो मैंने मंच शेयर किया आपके कुंती दीदी और बाकी सब लोगों के साथ में जो मुझे वक्त गुजारने का अवसर मिला वो वो जो लेटेस्ट मेरा सुखद सुखद है वो रहा ऐसे तो बहुत सारे जीवन में आते हैं जब भी हम किसी बड़े व्यक्तित्व से मिलते हैं तो हमें आनंदित होने का मौका मिलता है सबसे ज्यादा मैं अगर याद करूं अपने क्षणों को तो मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलना प्रधानमंत्री हैं आजकल उनसे मिलना कभी भूल नहीं सकता तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और राज ठाकरे जी का एक पत्र लेकर के मैं नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था मैं सीधा उन, उनको यहां पर फ़ोन किया रात को फोन मैंने फ़ोन किया सुबह सात बजे उन्होंने बुला लिया उनके साथ चाय पीने का मौका मिला और जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं बहुत छोटा कद का इंसान हूं नरेंद्र मोदी बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं उनसे हाथ मिला के ऐसा महसूस हुआ कि किसी दिव्य विभूति के साथ में मैं हाथ मिला रहा हूँ वो क्षण मैं कभी भूल नहीं पाता हूं जब भी मोदी जी का चेहरा याद आता है जब भी कहीं वो दिखाई देते हैं तो मुझे उनके साथ गुजरात में गांधीनगर में उनके घर पर बिताए हुए वो सारे के सारे पल याद आ जाते हैं उसके बाद पूरा दिन उनके साथ उनकी यात्राओं में मैं रहा और उनको जिस तरह से महसूस किया वो मेरे लिए आजीवन स्मरणीय क्षण है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी बड़ा गर्व फील हो रहा होगा कि हम भी ऐसे ही खुशियों के पल हमारे जीवन में हमारी जोली में भी आ जाए तो चलिए हम कामना करते हैं सभी श्रोताओं से कि आपके जीवन में भी ऐसे ही खुशी के पल आ जाए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हमारे युवा साथी है बहुत सारे करियर के ऑप्शन होने के बावजूद कंफ्यूज हो जाते हैं कई दिक्कतें हो जाते हैं उनका सिलेक्शन में या चॉइस में तो उनके लिए किस तरह से सटीक अपने करियर को बनाएं, उसके लिए आपके पास क्या उपाय असल में मेरा जो अनुभव है मेरा अनुभव ये बताता है कि हम जो निर्णय करते हैं अपने करियर को लेके वो अक्सर गलत हो जाते हैं और गलत इसलिए होते हैं कि हम करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ रहे होते हैं कई बार माता पिता के दबाव में हम करियर का रास्ता चुनते हैं और हमारा इंटरेस्ट उसमें होता नहीं है आमिर खान की एक तो फिल्म आई थी थ्री इडियट्स मुझे हाँ। बहुत इंस्पायर फिल्म लगती है और मुझे लगता है कि उसमें जो संदेश दिया था अगर उस संदेश को समझा जाए हम जो करना चाहते हैं हमें जो रुचता है हमें जो अच्छा लगता है अगर उसी को करियर बनाएं तो हमें सफलता मिलना लाजमी होता है अगर हम दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम उस शिद्दत से उस जुनून के साथ काम नहीं कर पाते हैं जो होना चाहिए अगर हम जुनूनी हो जाए किसी चीज़ को पानी की जिद कर लें तो वो मिलके रहती है बशरते हम पूरी ताकत उसको पाने में लगा दें बटकने की जरूरत नहीं है अपने अंदर खुद जागना चाहिए मुंबई शहर में मैं अक्सर देखता हूँ मुझे रोज कई सारे ऐसे चेहरे मिलते हैं जो यहाँ हीरोइन बनने के लिए फिल्म में स्ट्रगल करने के लिए आते हैं असल में उनको असफलता इसलिए मिलती है कि वो अपना जज खुद कर नहीं पाते हैं जरूरी नहीं है कि आप हीरोन बनने के लिए आए फिल्म में भी इतने सारे विभाग है अगर उन विभागों से जोड़ के काम किया जाए तो सफलता मिल सकती है अक्सर यहां से निराश होकर के मैंने लौटते हुए लोगों को देखा है और मैं नहीं चाहता कि आज की युवा पीढ़ी मेरे युवा साथी मेरे युवा बच्चे कहीं भटकें उनको सफलता मिलनी चाहिए टारगेटेड होना चाहिए फोकस्ड होना चाहिए अगर फोकस नहीं होंगे और आज का हमारा फोकस इसलिए भटक जाता है कि हम फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग कॉलिंग में सारा गुजार देते हैं हम अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं मैं देखता हूं यहाँ अभिनय करने के लिए आते हैं लोग अभिनय तो नहीं करते हैं जिम में जाना शुरू कर देते हैं जिम में गुजार देते हैं लेकिन अभिनय के लिए अपने एक्टिंग की कार्यशाला के लिए वो एक मिनट भी नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों की सफलता की उम्मीद सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ी जा सकती है और किस्मत हर किसी के साथ दे जरूरी नहीं है अगर आप कर्म योगी हैं तो किस्मत भी आपके साथ होती है युवा पीढ़ी अगर कर्मयोगी बनेगी तो सफलता जरूर मिलेगी बहुत ही अच्छा संदेश युवाओं के लिए आपने दिया आशा करता हूँ हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर एक बार गौर करें एक बार चिंतन करें और अपनी जो खुशी है आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है उसे करिए लेकिन उसके लिए भी परफेक्ट होना जरूरी है यानी आपका लक्ष्य क्लियर हो कर्म आप उस जगह पे कीजिए जिसको आप पाना चाहते हो उस तरह की चीज़ें सीखिए उस तरह की बातें करिए वागे जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हुए बताया कि यहाँ हीरो बनने आते हैं तो हीरो बनने के लिए जो कार्यशाला वर्कशॉप जो अटेंड करनी होती है उसे अटेंड कीजिए ना कि जिम में जाकर आप टाइम पास कीजिए या उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करें तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा वागे जी आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं उसमें एक है जीवन गौरव पुरस्कार आपको मिला है शरद सम्मान मिला है और भी बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स आपके नाम है तो मैं चाहूंगा कि जो अवार्ड आपको मिले हैं उसमें से जो अवार्ड आपको लेते वक्त बहुत खुशी हुई उसके बारे में बताइए। सबसे पहला अवार्ड जब मुझे मिला था एक एक का अंगूठा पुस्तक के लिए मुझे संत नामदेव पुरस्कार मिला था जो महाराष्ट्र सरकार ने मुझे दिया था जी। अब चूंकि वो पहला पुरस्कार था तो ऐसा लग रहा था की मैं अभिभूत हूँ इतना खुश था की <laughs> एक तो सरकार के द्वारा दिया गया अवार्ड और बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद मेरी कविता की किताब आई थी मैं खुद डरता था कि मेरी कविताएं क्या सचमुच इस योग्य हैं कि मैं जनता के बीच में उनको दे सकूं लेकिन जब जनता ने स्वीकार किया फिर सरकार ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया तो बहुत अच्छा लगा उसके बाद तर्कश के तीर किताब के लिए भी मुझे सम्मान मिला वो भी महाराष्ट्र सरकार ने दिया वो भी अच्छा लगा व्यंग्य रचना के लिए शरद सम्मान मिला वो भी बहुत खुश करने वाला था सम्मान तो जब भी मिले वो खुश करने वाला होता है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं आने वाले 2 जून को भोपाल में मुझे भारतवर्ष का जो व्यंग्य साहित्य के लिए दिए जाने वाला शिखर सम्मान है वो तो अट्ठहास सम्मान मुझे दिया जाने वाला है भोपाल में उसका कार्यक्रम आयोजित होने वाला है हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और ये चंद तालिया इन एडवांस उस पुरस्कार के लिए चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप सभी को क्योंकि जब कोई व्यक्ति दिल से मेहनत करता है तो दिल से उसको वो सारी चीज़ें समय ज़रूर लगता है लेकिन मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें जो उनके मेहनत का फल है तो ऐसा ही हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा वागेश जी जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी लिसनर्स आपको बड़े दिल से चाव से सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए राजस्थान गुजरात और इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया आपको सुन रही है तो उन सभी के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे वर्तमान समय को देख हाँ मैं तो इतना ही कहूँगा कि वैसे तो गीता ने कहा है लेकिन गीता को हम छोड़ भी दें तो एक बहुत सीधी सी बात है कि हम अपना काम करें फल हमें ज़रूर मिलेगा हम काम चुहे ना करें मुँह न चुराए मेहनत करें संघर्ष अपने आप रास्ता छोड़ देगा सफलता अपने आप हमें अपने बाहों में भर लेगी बशर्ते हम ईमानदारी से अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया अच्छा कर्म करने के लिए आपने प्रेरित किया सभी को और आपकी बातों से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिला बहुत प्रेरणा मिला और हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं और रेडियो मधुबन की पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ रेडियो मधुबन की पूरी टीम का हृदय तल से बहुत बहुत आभार बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आज का इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को आपने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा आशा करता हूं आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी और इन प्रेरणाओं के साथ आप अपने कर्म को श्रेष्ठ करने के लिए मोटिवेट हो गए होंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और वागेश सारस्वत जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते सुनते रहो मुस्कुराते रहो हम किस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम दे इस दिल को सजा दे दो तो हम आप आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम फूल मोहब्बत के जुल्फों का झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो इन जुल्फों में कौन देंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों का छटक कर हम ये फूल गिरा दे तो हम आँखों में इस दिल को बसा दे तो खा हा हा हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे हम आपसे में ला ला के सताएंगे हम आपकी आँखों से नींदे ही उड़ा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो